Oh दर्शन का 114वां पाठ योग दर्शन के चतुर्थ पाठ कैबल्य पाठ का 15वां सूत्र पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था उसका व्यासभाष्य अब देखेंगे पीछे के पाठ में से को पूछना है तो पूछ सकते कि आचार्य जी सूत्र संख्या 9 इसमें व्यास भाष्य की जो दूसरी पंक्ति है स यदि यहां से लेकर के ये यह कस्मात यहाँ तक इसमें कैसे मतलब वाक्य बन रहा है ये समझ में नहीं आएगी तो ये जो कर्माशय है कर्माशय के लिए ही कहा जा रहा है प्रारंभ से प्रथम पंक्ति से क्योंकि दूसरी पंक्ति में यदि सदि जिस सा का उल्लेख किया है वो प्रथम पंक्ति में आया है जाति के संस्कारों से वो उदया द्राग इतवा कर्माशय कभी भी किया हो कर्म कभी भी किया हो लेकिन जब संस्कार होते हैं उभरते है, तो वो कभी भी फल दे देता है शीघ्र हो जाता है और पूर्व में जो अनुभूत वो उदय होता है कैसे होता है कैसे प्रकट होता है तो पहले जो हमने पाप पुण्य का फल भोगा है उन वासनाओं को लेकर के वो प्रकट हो जाता है यानी कर्माशय प्रकट हो जाता है उन वासनाओं को लेते हुए जो हमने पहले पाप पुण्य का फल भोगते हुए अर्जित की थी उनको लेते हुए प्रकट हो तो जाता है ठीक है और बोलिए दसवे सूत्र के भाष्य में तीसरा जो अनुच्छेद है उसमें संकोच विकास सीनी। तो इस, इन दोनों चीजों को आगे जो दो निमित्त बताएं उसमें किस तरह से घटाया है आगे के दो निमित्त निमित्त का नहीं लेंगे इसमें बाह्य और जो आंतरिक निमित्त है उसी के लिए जो प्रस्तुत किया है ये जो चित्त का व्यवहार है ऊपर केवल चित्त का व्यवहार बताया प्रसंग वशात वहां बोल दिया कि लोग ऐसा मानते हैं बाकी ये जो चित्त है चित्त में जो चलम चौणवृत्तम है वो धर्माधि निमित्त की अपेक्षा से होता है अब वो निमित्त दो प्रकार के हैं बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार से होते हैं। तो वो अलग अलग बता दिए बस <coughs> चित्त के जो कार्य होते हैं वो प्रसंगवशात इन्होंने अन्यों का मत और अपना मत वहां पर लिख दिया है ऐसा कि चित्त एक ही स्थान पर रहता हुआ उसकी वृत्ति ही केवल इधर उधर होती है चित्त वहीं रहते हुए काम करता है वृत्ति रेव विभुनश चित्त से संकोच विकास इति आचार्य तो अब जो ये चित्त में संकोच विकास हो रहा है अलग अलग विषयों पर जा रहा है इत्यादि जो हो रहा है किस कारण से हो रहा है उसका निमित्त क्या है दो धर्मादि निमित्त ये सब चीजें वहां पर जुड़ जाएंगी बाह्य निमित्त भी होते हैं अभ्यंतर निमित्त भी होते हैं दोनों तरह के बस कारण को बताया गया है वहां पर दोनों का है मना नहीं किया गया पूछिए अच्छा जी इसी में क्या हम बाह्य को संकोच के साथ और आध्यात्मिक को विकास के साथ जोड़ सकते हैं फिर से बोलिए इसी में ऊपर संकोच और विकास आया नीचे बाह्य और आध्यात्मिक दो बिंदु आए तो क्या संकोच के साथ बाह्य कर्मों को और विकास के साथ आध्यात्मिक कर्मों को जोड़ सकते हैं? ऐसा तो नहीं है यहाँ पर तो नहीं ऐसी कोई उसकी तरफ से कैसे उससे संगति लगेगी और जो संकोच विकास का था वो तो चित्त ही संकोच विकास को प्राप्त हो रहा है वहां जो कहा और वो तो अन्यों का मत कहा है इन्होंने इनका मत नहीं है एक तो है कि चित्त ही संकोच विकास को प्राप्त हो रहा है स्वयं स्वयं ही छोटा बड़ा हो रहा है ये ऊपर का कथन है संकोच विकास का और नीचे जो कहा गया वृत्ति रे वन चित्त से संकोच विकास ही नहीं वृत्ति उसकी संकोच विकास ही नहीं होती है चित्त तो वैसा कहे तो वो संकोच और विकास का इससे कोई संबंध नहीं है भाई और आपके अंतर से दोनों से ही वो संकोच विकास हो सकता है भिन्न भिन्न स्थितियों के अंदर जैसे कि जो भाईये के बताए स्तुति दान अभिवादन आदि तो एक छोटा छोटे आकार प्रकार का व्यक्ति भी स्तुति दान अभिवादन कर सकता है कोई बड़े शरीर वाला भी कर सकता है तो भाईये रहते हुए भी उसमें संकोच विकास तो हो गई, उसका सबका अपने अपने शरीर की सीमा के अंदर उनका व्यवहार देखा जाता है सामान्य रूप से तो इसका संकोच विकास का अलग अलग से तो कोई संबंध नहीं समझ में आता है अच्छा ये जो फल की बात आई है नौवें सूत्र में और ग्यारहवें सूत्र में, में तो फिर ये नियत विपाक की कर्मों के लिए मान पड़ेगा हमें मतलब फल पहले से निर्धारित है फिर कर्माशय उदित हो रहा है उस फल के मुताबिक जी हाँ तो ये नियत विपाकी में आएगा फिर नियत विपा की तो होंगे ही अनियत विपाकी भी, भी जब उभर करके आ रहे हैं नियत विपाकी हैं और उसके अनुसार संस्कार लेकर के आएंगे अनियत विपाकी भी, भी जब उभर के आ रहे हैं तब भी वो उन उन संस्कारों को लेके आएंगे जब जब कर्म विपाकार हो रहा है तब तब तद वासनाओं को लेकर के आ रहे हैं और वो चाहे नियत विपा हो चाहे अनियत विपा हो दोनों पे ही लगेगा कर्म मात्र पे लगेगा तो ये कर्म में और फल में ये नहीं समझ आ रहा कि पहले क्या कर्म पहले फल बाद में पर फल को देख के तो कर्म कर्म हो रही हैं तो इससे ये पता नहीं, है कि फल, फल को देख करके ठीक है उस दृष्टि से तो लेकिन कारण कार्य संबंध है फल को देख करके हम कर्म कर रहे हैं उसको पाने के लिए तो फल मतलब वो वस्तु वहां पर है अभी हमें फल नहीं है वो मिला है वह फल नहीं कहलाएगा लेकिन जिसको लक्षित करके उद्देश्य हमारा गोल जो है वो ठीक है वो पहले होता है उससे पहले हमने कर्म किया लेकिन जहां फल का मतलब वो लेंगे जो कर्म फल वाली बात है जो नियत विपाकी कर्म फल इत्यादि जो है वहां तो पहले कर्म होता है फिर फल होता है लेकिन कोई व्यक्ति कर्म करेगा तो किसी लक्ष्य को ध्यान में रख के ही करेगा वो तो लक्ष्य मानसिक रूप से पहले ही होता है मेरे को ये प्राप्त करना है तो ये तो पहले ही आएगा दोनों दृष्टि भेद से दोनों अलग अलग लगेंगे जहां कर्म का फल विपाक के अर्थ में कह रहे हैं तो, तो विपाक बाद में ही होगा कर्म पहले होगा कर्म कारण है विपाक उसका कार्य है लेकिन जहां हम उस तरह का निमित्त देख रहे हैं कि फल आगे भविष्य में इच्छा कामना आदि तो वो पहले होगी और कर्म उसके बाद में होगा इससे यह भी आया कि इच्छा उसी की होगी जो हमारे के अनुरूप है ऐसा आवश्यक नहीं है ऐसा आवश्यक नहीं है हाँ यहां तो आलंबन की दृष्टि से कथन है कि जिसको देख करके हमारे मन में इच्छा हो कि ये चीज मुझे प्राप्त करनी है उसको हम कहेंगे आलंबन या वो हमारे लिए फल हो गया जीवन का अपना जिसका जो लक्ष्य है उसको देख करके वो चल सकता है अथवा तात्कालिक जो भी होते हैं तो इसमें ये कहना तो यहां नहीं बन रहा है कि जो भी इच्छा हो रही है वो हमारे कर्माशय के कारण ही हो रही है कर्माशय के कारण से संस्कार तो उभरेंगे और उन संस्कारों के उभरने पे हमारी इच्छाएं प्रभावित होंगी इतना तो कह सकते हैं लेकिन हमारी जो भी इच्छा है वो सारी हमारे कर्माशय के अनुसार हो रही है ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि कर्माशय के बिना भी हम स्वतंत्रता से इच्छाएं करते हैं कर सकते हैं वो आलंबन को देख करके कर सकते हैं स्वयं अपने आप में उठा कर के इच्छाएं कर सकते हैं और कर्माशय के कारण भी इच्छाएं प्रकट हो सकती है तीनों हो सकती हैं जो मैं वासनाओं के संदर्भ में भी बात कह रहा था कि बाहर के आलंबन के कारण भी वो संस्कार बन सकते हैं इच्छा भी उठ रही है वो भी तीनों बातें लागू होंगी और आलम्बन नहीं है लेकिन हमने ही मन में उस तरह की इच्छा प्रारंभ कर दी है भी इच्छा उठ जाएगी वहां पर और न तो आलम बन है न हमने प्रयत्न किया है लेकिन फिर भी उठ सकती है वो कर्माशय वशात होंगे वैसे संस्कार उभरेंगे संस्कार उभरेंगे मतलब वृत्तियां उठेंगी तो वो इच्छा के रूप में भी आ सकती है द्वेश के रूप में आ सकती है कैसे भी आ सकती है आलस्य प्रमाद के रूप में आ सकती है तीनों कारण हो सकते हैं <coughs> लेकिन जो जो इच्छा हमारी हो रही है वो हमारे कर्माशय के कारण हो रही है ऐसा नहीं कह सकता ठीक है आगे देखिए तो योग दर्शन के चतुर्थ पाद कैबल्य का पंद्रह सूत्र सूत्र है वस्तु सामने चित्त भेदात तयोर विभक्त पंथा वस्तु के एक होने पर भी चित्त का भेद होने से अलग अलग व्यक्ति हैं अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग चित्त है मन अलग अलग है जान अलग अलग है तो संस्कार अलग अलग है तो चित्त अलग अलग हो गए चित्त अलग है मतलब तो उनका जान, संस्कार वो सब भी अलग अलग है उससे उनके पंथा मार्ग बदल जाते हैं कोई उस वस्तु को किस दृष्टि से देखता है कोई उस वस्तु को किस दृष्टि से देखता है <tuh -tuh <-y> भाष्य देखे बहुचित्ता लंबनी भूतम एकम वस्तु साधारण बहुत सारे चित्तों का आलम्बन बनी हुई कोई एक वस्तु हो सकती है जो साधारण है साधारण है यानी सामान्य सबके लिए वो एक ही है एक ही है बिजली का खंभा है उसको बहुत से लोग देख रहे हैं एक पेड़ है उसको बहुत से व्यक्ति देख रहे हैं तो वस्तु तो एक ही है और अनेक चित्तों का यानी चित्त वाले मनुष्यों का आलंबन वो बनी हुई है वस्तु और वो सबके लिए साधारण है यानी सामान्य है एक ही है एक ही जैसी है तत्खलु न एक चित्त परिकल्पितम ना भी अनेक चित्त परिकल्पितम कि स्वप्रतिष्ठितम वो जो वस्तु है जो अनेकों का आलंबन बनी हुई है वो किसी एक चित्त के द्वारा निर्मित नहीं है जैसा कि पूर्व पक्षी पहले कह रहा था पिछले सूत्र में भाष्य में यह बात आई कि जैसा हमारा ज्ञान होता है बस वस वैसी वस्तु होती है ज्ञान के अतिरिक्त तो वस्तु नहीं है तो मान लीजिए एक चित्त ने एक जान विशेष को कल्पित किया एक व्यक्ति में एक जान हुआ जब एक वस्तु को अनेक लोग देख रहे होते हैं तो वो वस्तु किसी एक व्यक्ति के चित्त की परिकल्पना के कारण से बनी हुई होती है अथवा अनेक व्यक्तियों के जितने भी उसको देख रहे हैं उन सब के चित्त की कल्पना ज्ञान के अनुसार वो बनी हुई है कैसी बनी हुई है तो उन्होंने कहा ना तो वो किसी एक व्यक्ति की कल्पना से बनी हुई है तो एक व्यक्ति की कल्पना से बनी हुई है तो किसकी की कल्पना से बनी हुई है एक व्यक्ति के ज्ञान की कल्पना से वस्तु बनी हुई है तो अन्यों को क्यों दिखाई देगी वो तो उसी को ही दिखाई देगी और दे भी रही है तो उस अकेले के होने से ही औरों को भी दिखाई देने लग जाएगी और वो एक व्यक्ति जब बंद कर देगा अपने ज्ञान को कल्पना को तो वस्तु समाप्त हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी तो औरों को भी दिखना बंद हो जाएगी तो बड़ी विचित्र बात है अथवा अनेक चित्त कहें तो इन्होंने निषेध किया तत्काल ना एक चित्त परिकल्पित एक चित्त के द्वारा कल्पित वो वस्तु नहीं है और ना आपकी अनेक चित्त परिकल्पित न ही अनेक चित्तों ने ऐसा सोच लिया है इसलिए वो चित्त वहां पर इसलिए वो वस्तु वहां पर बन करके आ गई है फिर क्या है क्या किंतु स्वप्रतिष्ठितम स्वप्रतिष्ठम वो वस्तु तो अपने आप में वहां अपने आप में स्थित है उसको किसी की कल्पना की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे कल्पना करेंगे ज्ञान करेंगे तो वो वस्तु बनेगी वो वस्तु अपनी जगह पर वो वृक्ष ब्रिक्ष तो वृक्ष है कथम कैसे आपने ऐसा कैसे निर्णय कर लिया तो कह रहे हैं वस्तु साम्य चित्त भेदात कि वस्तु के समान होने पर भी चित्त के भेद होने से वस्तु एक ही है लेकिन चित्त अलग अलग हैं उनके ज्ञान और संस्कार अलग अलग हैं तो उस वस्तु से होने वाला ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो जाता है उसमें परिवर्तन आ जाएगा उसका उदाहरण दे रहे धर्मापेक्षम चित्त से वस्तु साम्य सुख ज्ञानम एक ही वस्तु है लेकिन धर्म की अपेक्षा से उस वस्तु वस से किसी को सुख का ज्ञान हो रहा है अधर्मा अपेक्षम तथा एवं दुख ज्ञानम और अधर्म की अपेक्षा से किसी को उसी वस्तु से दुख भी हो जाएगा और अविद्या अविद्यापेक्षम तथा एवं मूढ़ ज्ञानम अविद्या की अपेक्षा से ज्ञान नहीं है तो मूढ़ता का ज्ञान होगा समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज है ये और सम्यक दर्शना दर्शनापेक्षम तथा एवं माध्यस्थ ज्ञानम ये और अगर उसको ज्ञान ठीक है सम्यक दर्शन है तो उसकी अपेक्षा से उसको मध्यस्थ ज्ञान होगा ना तो राग होगा न द्वेष होगा पर सामान्य तटस्थ ज्ञान होगा मध्यस्थ ज्ञान होगा और नहीं तो प्रश्न उठेगा कस्य परिकल्पित हम और अगर हम कहें कि किस चित्त के द्वारा कहेंगे न अर्थे न अन्य चित्तों पर आगो जुगता इतने लोग उसको वेगी वस्तु को अलग अलग ढंग से देख रहे हैं तो वो वस्तु किसके द्वारा परिकल्पित है और यदि एक के द्वारा परिकल्पित है भी तो एक के द्वारा कल्पित चीज का ज्ञान दूसरे को नहीं हो सकता हम जो विचार कर रहे हैं उसका ज्ञान दूसरे को नहीं होगा हम जिस तरह भी सोच रहे हैं। तो इसलिए एक के कल्पना से दूसरे के लिए वो वस्तु नहीं बन जाती न अन्य चित्त परिकल्पित न अर्थे न अन्य से चित्तो पर आगो युक्त यह संगत नहीं है क्यों इसलिए तस्मात वस्तु ज्ञान ग्राह्य ग्रहण भेद भिन्न ओर विभक्त इसलिए वस्तु और ज्ञान ये दो चीजें हुई इन्हीं में तो विचार चल रहा था कि वस्तु अलग से है या ज्ञान ही वस्तु बन जाता है ज्ञान अलग है और वस्तु अलग है तो तो वस्तु ज्ञान है वस्तु और ज्ञान में इन्हीं को क्रमशः बोल दिया ग्राह्य ग्रहण भेद भिन्न यो हो जो ग्राह्य और ग्रहण के रूप में भिन्न भिन्न है वस्तु तो है ग्राह्य और ज्ञान है ग्रहण तो जान और गहने के रूप में इन दोनों का विभक्ता पंथा बिल्कुल इनका अस्तित्व अलग अलग है नानयो संकर गंधो की अस्थिति इनके संकर की मिलावट की गंध भी नहीं है गंध भी नहीं है मतलब थोड़ा सा भी नहीं है लेश मात्र भी नहीं है। भोजन में चावल में घी की गंध भी नहीं है घी तो दूर रहा घी की गंध भी नहीं है सांख्य पक्ष पुनर्वस्तु त्रिगुणम सांख्य मत के अंदर बता रहे हैं कि वस्तु कैसी है त्रिगुण है तीन गुणों वाली है और तीन गुण कैसे होते हैं चलम चुण वृत्तम गुणों का व्यापार क्या है चलायम चलम चुण वृत्तम और ये जो चलम चुणवृत्तम है ये धर्मादि निमित्तापेक्षम चित्त रवि संपत्ति धर्मादि निमित्तों की अपेक्षा से चित्त के साथ में संपत्त होता है जुड़ता है चित्त की जो चंचलता है चित्त की जो गतिशीलता है वो धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से वहां पर होती है प्रभावित करती है ऐसे ही नहीं चलता है वो चक्र अनेक बार ये चलम गुणवृत्तम को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है तो वही मन तो चंचल है चलता रहेगा वो तो ऊंचा ऊंचा नीचा होता ही रहेगा कभी ये कभी ये तो इसका स्वभाव ही ऐसा है देखो शास्त्र में लिखा है चलम चुणवृत्तम यानी इसके साथ साथ मन में क्या भाव आता है कि ये तो ऐसा ही चलेगा हमारे को इससे क्या हम क्या कर सकते हैं ये तो चंचल है ही अब ऐसे तो चंचल है ठीक है लेकिन ये तो होना ही है ऊपर नीचे होना ही है और पहिये की तरह भी उदाहरण देते हैं ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर यानी आना ही है वो उसी क्रम से चलेगा सुख है तो दुख भी आएगा दुख है तो सुख भी आएगा बोले सुख और दुख तो चक्कर की तरह से चलते ही रहते हैं उसका यह थोड़ा है कि निश्चित गति से चक्कर की तरह से उतनी ही मात्रा में सुख आएगा फिर दुख आएगा और वो क्रम चलता रहेगा और ऐसे ही मन का जो ये चक्र है चलमच चुण वृत्तम या कोई सब एक जैसा थोड़ा चलता है सब के अलग अलग चलते हैं तो अलग अलग क्यों चलते हैं कैसे चलते हैं कारण क्या है उसका तो धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से होता है धर्म अधर्म ज्ञान ज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य संस्कार इन सब का प्रभाव इस पर पड़ता है और वो फिर करते चलते तो चलम चुनवृत्त धर्मिमित्तापेक्षित के अनुरूप जो प्रत्यय यानी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है अलग अलग कारणों से जो जो ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है उसका उत्पाद्य प्रत्यय से उत्पन्न होते हुए ज्ञान का तेने तेन आत्मना हेतुर्भवती ये उस तरह से उसुस रूप में उसका हेतु यानी कारण बनता है इस संस्कार उसका कारण बनते कर्माशय उसका कारण बनता है केचिदाहु कुछ लोग इस विषय में कहते हैं कि ज्ञान सह एव अर्थो भोग्यवाद सुखाधिवत इति सह भू एव अर्थ अर्थ यानी वस्तु वो ज्ञान के साथ साथ ही होता है पीछे जैसा क्षणिकवादियों का आया था उसी तरह का ये वचन है कि अर्थ कैसा है ज्ञान सहभू है ज्ञान के साथ साथ होने वाला ही होता है ज्ञान नहीं है तो अर्थ भी नहीं होगा अर्थ का मतलब वस्तु ज्ञान नहीं है तो वस्तु भी नहीं होगी तो कुछ लोग क्या कहते हैं ज्ञान सहभू एव अर्थ अर्थ जो होता है ज्ञान के साथ साथ होने वाला होता है हेतु दिया भोग्यत् भोग्य होने से भोग्य होने से वो अर्थ के साथ साथ ही होता है और उसके लिए उदाहरण दिया सुखादि अतिथि सुखादि के समान सुखादि के समान कैसे कि जब जब सुख का ज्ञान होता है तब तब ही सुख रहता है ज्ञान सह सहभूव अर्था एक तो सुख अर्थ हुआ वस्तु गुण और एक उसका ज्ञान हुआ तो सुख कब तक रहता है जब तक तो उसका ज्ञान होता है अगर ज्ञान नहीं हो रहा हो सुख का तो हम कह सकते हैं क्या कि सुख है सुख का ज्ञान नहीं हो रहा हो हमारे को तो हम कहेंगे क्या कि सुख है जब ज्ञान हो रहा होता है तभी हम कहते हैं कि सुख है तो बोले इसी तरह से ये संसार की वस्तुएं हैं जब हमें जान हो रहा होता है तभी वो वस्तुएं है होती हैं जब जान नहीं हो रहा होता है तो वस्तु नहीं होती ठीक है।, है तो ज्ञान सहबूर एवं अर्थ है इति इस तरह से कोई कथन करते, है। करते हैं कहते हैं ते ए तया साधारणत्व बाध माना इस प्रकार से वो इस प्रकार कहते हुए वो तो साधारणत्व को का खंडन करते हुए सबके लिए समान पन का खंडन करते हुए पूर्वोत्तर पूर्व और उत्तर के क्षणों में कोई वस्तु जो अभी वर्तमान में कोई धर्म है तो उसका पहले और बाद का पूर्व और उत्तर क्षण में वस्तु रूपम में अपनुवते वस्तु के रूप का ही वो एक तरह से खंडन कर देते है कैसे कि जब ज्ञान हो रहा है अभी कोई उसका धर्म हमें दिखाई दे रहा है तो वस्तु है और जो समय धर्म दिखाई नहीं दे रहा है तो अब क्या हुआ उस वस्तु का इनके मत के अनुसार कि ज्ञान सहबू एवं अर्था जब तक जान हो रहा है तब तक ही वस्तु है तो जब मैं इस वस्तु को जान रहा हूं इसको जान रहा हूं तब तक तो ये है और मैं नहीं जान रहा हूं इधर देख लिया तो अब ये क्या है नहीं है तो जो जिस समय जान रहा हूं एक तो ये क्षण और इससे पहले वाला क्षण अर्थात जिस समय मैं इसको नहीं जान रहा था वो वाला क्षण और देखने के बाद में मैं उधर हो गया अब ये उत्तर वाला क्षण हो गया कि बाद वाले काल में मैं इसको नहीं जान रहा हूं तो जब वो ये कहते हैं कि जब तक ज्ञान होता है तब तक वो वस्तु रहती है सुख का उदाहरण दे दिया उन्होंने तो ऐसा करते हुए वो उस वस्तु का खंडन कर देते हैं एक तरफ तो वस्तु को मान रहे हैं कि ज्ञान के साथ साथ वस्तु होती है लेकिन उसके पूर्व और उत्तर के क्षणों में जिस समय वर्तमान में ज्ञान हो रहा है उससे आगे और पीछे के काल में वो वस्तु का खंडन ही कर देते हैं उनके मत में तो वस्तु का खंडन ही हो जाएगा क्योंकि वो ये मानते हैं जब तक जान है तब तक ही वस्तु है जैसे ही हमने आंख बंद कर दी मान लीजिए सामने और आंख बंद कर ली मतलब वस्तु गई और आंख खोली तो वस्तु आ गई जान जिस समय नहीं हो रहा है उस समय उनके मत के अनुसार वस्तु नहीं रहेगी ठीक है पुस्तक में जैसे पुस्तक में जो लिखावट होती है जब हम खोलते हैं ना तब आ जाती है जब बंद करते हैं तो चली जाती है ये बंद कर दिया मिट गया सब मिटाया नहीं मिट गया ना हमारे को कहा दिखाई दे रहा है जादू पुस्तक है ये आज के जमाने की <laughs> जैसे ही खोला फिर से आ जाता है फिर से आ जाता है ऐसे तो जब जब हम देखते हैं तब तक वो आ जाता है और जब हमने नहीं देख रहे थे या देखने के बाद में वो नहीं रहेगी तो कहते हैं इस तरह से तो वो वस्तु तत्व का ही वस्तु रूपम एवं वस्तु के रूप का ही खंडन कर देते हैं उनकी फिर तो वस्तु बची नहीं है कोई बात ही थी निषेध किया हम तो अभी जो हमने पंक्ति पढ़ी थी पीछे वाली केचीदाहू से इस पंक्ति को कुछ लोग अगले सूत्र की भूमिका के रूप में भी लेते हैं तो पिछले सूत्र की भी है या तो इसकी भूमिका के रूप में आया तो इसके लिए उत्तर दिया जा रहा है सोलवें सूत्र में न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणक तदा किम अब ये सूत्र की रचना भी ऐसी है जैसे कि वाक्य हो तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि यह वास्तव में सूत्र नहीं था ये भाष्य ही चल रहा था और इस इतने अंश को फिर बाद में सूत्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया ऐसा कुछ लोगों का मानना है अभी तो सूत्र के रूप में उपलब्ध है तो कह रहे न च एक चित्त तंत्रम वस्तु कोई भी वस्तु है वो एक चित्त के अधीन नहीं है कि एक चित्त ने जैसा सोच लिया वैसी ही वो वस्तु बन गई ना एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाण कम और जिस समय वो अप्रमाणित हो जाएगी यानी कोई व्यक्ति उसको नहीं जान रहा होगा तब उसका क्या होगा अप्रमाणित हो जाएगी कोई जिसको जा, जब कभी उस व्यक्ति के द्वारा उसका ज्ञान नहीं हो रहा होगा तदा किम से तब उस वस्तु का क्या होगा भाष्य देखिए एक चित्त तंत्रेत वस्तु यदि वस्तु एक चित्त के अधीन मान ली जाए कि ये चित्त इस जब जानेगा तब ये वस्तु है और जैसा जानेगा वैसी है और जब नहीं जानेगा तो वो नहीं है यदि एक चित्त के आधार पर ही वस्तु बन रही हो पीछे जो बात कही थी ना कि एक वस्तु है तो वो एक चित्त की कल्पना से है या अनेक चित्त की कल्पना से है तो अगर एक चित्त की कल्पना से मानी जाए एक चित्त तंत्र मानी जाए तो तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वस्वरूपम एवं तेनालीमृष्ट अन्य अविषयीभूतम अप्रमाणत अगृहित स्वभावक तदानी किम किमस्यात? तो तदा चित्ते व्यग्रे चित्त अगर व्यग्र हो गया है व्यग्र मतलब कहीं और चला गया है अभी जिस वस्तु को देख रहे हैं तब तो चित्त के आधार पर वो वस्तु बनी है एक चित्त तंत्र है और देखते देखते मन कहीं और चला गया यानी मन किसी और विषय में लग गया व्यक्र हो गया तो जब व्यग्र हो गया तब अब उस वो वस्तु है या नहीं है ये प्रश्न खड़ा होगा चित्त जब व्यक्र हो गया है व्यग्रे और निरुद्ध है वा और यदि चित्त को निरुद्ध कर दिया है किसी ने वृत्ति निरोध कर लिया है या हम कह रहे हैं आंख बंद कर ली सरलता से बोल दे तो वस्तु सामने है लेकिन आंखें बंद कर ली तो वो वृत्ति समाप्त हो गई उसकी उससे संबंधित वृत्ति समाप्त हो गई तो ऐसे में वो वस्तु है या नहीं है ये उन पर प्रश्न आएगा क्योंकि तो वो मानते हैं एक चित्त तंत्र वस्तु एक चित्त में जैसा है वैसा ही वस्तु है वो तो विचार तो अब्रहानी व्यग्र होने पर और निरुद्ध होने पर निरुद्ध वस्वरूप तेना अपरा तो, तो वो, वो निरुद्धेवा व अस्वरूपम एव तेना उससे तो वो अस्वरूप वाली ही हो जाएगी और अपरामृम अन्यस्य से अन्यस्य अन्य दूसरे ने उस, दूसरे उसको अभी जान नहीं रहे हैं अगर ये माना जाए एक के जिस चित्त से जैसा विचार किया जा रहा है वैसी वस्तु है और एक व्यक्ति व्यग्र हो गया है निरुद्ध हो गया तो दूसरे के द्वारा भी तो जानी जा सकती है तो दूसरे के द्वारा जानी जा रही है तो भी वस्तु है कोई ऐसा कह सकता है तो दूसरों से अछूती है वो दूसरों का विषय नहीं बनी हुई है अभी एक ने उसको विषय बनाया था पहले तो वो वस्तु आई इस मत में और जब वो व्यक्ति एक ही व्यक्ति व्यग्र हो गया या निरुद्ध हो गया अब उस वस्तु का क्या होगा अभी अन्य का विषय नहीं बनी हुई है वो वस्तु और कोई नहीं है वहां पर कोई नहीं जान रहा है किसी के चित्त का विषय नहीं बनी हुई है क्योंकि अगर दूसरे के चित्त का विषय बनी होती तो वो उत्तर दे देते वही उसके अनुसार से बन गई है वहां पर है वस्तु तो लेकिन दूसरे का भी कोई विषय नहीं बनी हुई है वो तो तेना अपृष्टम अन्य से अविषय और जो कि अप्रमाण जो कि बिना प्रमाण की है क्योंकि तो कोई जाना ही नहीं जा रहा है किसी के द्वारा अग्रहित स्वभावकम् केनचित किसी के द्वारा भी वो गृहित स्वभाव वाली नहीं है ग्रहण नहीं हो रही है ज्ञान नहीं हो रहा है तो तदाने की तब उस वस्तु के विषय में क्या होगा ये प्रश्न खड़ा होता है आगे संबद्ध मानम च पुनश्चित न कुछ उत्पत्त और यदि ये मान भी लिया जाए कि वो निरुद्ध और व्यग्र हो गया तो वो वस्तु समाप्त हो गई तो फिर जब उससे संबद्ध होगा आंखें खोलेगा उस तरफ आएगा तो वो किसके द्वारा वो फिर से उत्पन्न हो जाएगी दूसरी तरफ चले गए तो नष्ट हो गई फिर जब उस तरफ आए तो वापस कैसे बन गई आ गई वो तो कुतः उत्पत्त कहां से वो उत्पन्न होगी तो ये चय अनुपस्थिता भागा ते च अस्य न अब एक प्रश्न और कर रहे हैं कि मान लीजिए एक वृक्ष है या तो एक वाहन है एक कोई पशु ले लीजिए आप गाय खड़ी है तो इनके अनुसार जिसका संबद्ध हो रहा है जो हमारे से संबद्ध हो रहे हैं उतने का वो ही उतनी वस्तु है तो बोले ये चैसे अनुपस्थित भाग जो भाग इसके अनुपस्थित है यानी ज्ञात नहीं हो रहे हमारे सामने से जो है और पीछे का जो भाग है वो मनुष्य खड़ा है तो सामने का भाग तो हमारे को दिखाई दे रहा है और पीछे का भाग है वो वो तो अभी अनुपस्थित है उसके सामने नहीं है तो वो है या नहीं है अभी ये प्रश्न खड़ा होगा तो ये अस्य अनुपस्थिता भागा ते च अस्य नास्यु आपके मत के अनुसार तो वो भी नहीं होनी चाहिए उसके पीठ नहीं होनी चाहिए फिर तो, तो इसलिए स्वयं कह रहे एवं नास्तिक पृष्ठम इतनी उदरम अपनी न गृह तो सामने से वो देख रहा है मान लो छाती उधर को देख रहा है वो तो है लेकिन पीठ तो नहीं है तो बोले वो चूंकि दिखाई नहीं दे रहा है तो पीठ नहीं है और जिसके तो फिर कह रहे कि जिसकी पीठ नहीं होगी तो उसके उधर और छाती भी क्या होगी अगर पीठ ही नहीं है तो छाती और उधर भी क्या होगी वो भी नहीं हो सकती फिर तो जो आपको दिखाई दे रहा है जिसको आप अपने देखने के कारण मान रहे हो कि ये है तो पीठ नहीं हो तो फिर पेट भी नहीं रहेगा छाती भी नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा तस्मात इसलिए स्वतंत्रों अर्थ सर्वपुरुष साधारणः स्वतंत्रानि चित्तानि चित्ता प्रति इसलिए स्वतंत्रो अर्थ अर्थ यानी वस्तु है वो अपने आप में स्वतंत्र है उसका अपना अस्तित्व है हमारे जानने न जानने के कारण से वो उत्पन्न होती हो नष्ट होती ऐसा नहीं है वस्तु अपनी जगह है सर्वपुरुष साधारण और जितने भी मनुष्य उसको देख रहे हैं उन सबके लिए समान है अपनी दृष्टि भेद से कोई क्या देख रहा है क्या उसमें लाभ हानि देख रहा है वो एक अलग विषय है लेकिन वो वस्तु है वहां वो इस दृष्टि से तो सबके लिए समान है गाय खड़ी है तो खड़ी है सर्व पुरुष साधारण है और स्वतंत्रानी चित्तानी जो हमारे मन है चित्त हैं वो सबके स्वतंत्र हैं अलग अलग है एक ही नहीं है वो स्वतंत्रानी चित्तानी प्रति प्रवर्तन्ते प्रत्येक मनुष्य में प्रत्येक आत्मा के साथ साथ एक एक चित्त स्वतंत्र रूप से प्रवृत्त होता है वो है हमारे सबके अलग अलग है समान मन सह चित्तम तो समान हो एक से, से चले वो अलग बात है लेकिन सबके अलग अलग होते हैं स्वतंत्र होते हैं आगे तय हो संबंधात उपलब्धि पुरुषस्य से भोग और उन दोनों के संबंध से दोन कौन है एक तो चित्त और एक वो अर्थ वस्तु उन दोनों के संबंध से पुरुषस्य उपलब्धि पुरुष को जो उपलब्धि होती है ज्ञान होता है बुद्धि उपलब्धि ज्ञान हमती एक ही अर्थ है उपलब्धि होती है पुरुष को जो उपलब्धि होती है ज्ञान होता है वही उस जीव का भोग होता है और कुछ भोग नहीं होता जीवात्मा का बाहर से हमें कितना ही लगता हो कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध और ये सब चीजों का हम भोग कर रहे हैं लेकिन आत्मा को अपने आप में क्या भोग होने वाला है केवल ज्ञान का ही होगा क्योंकि ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध की संवेदनाएं मन के माध्यम से बुद्धि तक मन के मन तक जो पहुंचती है चित्त तक वो सब उसी रूप में ज्ञान के रूप में होती है वहां अलग अलग होती है तो अलग अलग बोध होता है तो जीवात्मा का भोग तो वास्तव में वो जान ही है ज्ञान को ही वो भोगता है उसी को अनुभव करता है बाकी चीजें तो बाहर संवेदनाओं को बनाने या बिगाड़ने में कारण बनती हैं और कुछ नहीं तो तयो संबंधात उपलब्धि पुरुष से भोग तो वस्तु तो अलग अलग वित्तीय है ये इनका मानना है। सत्र में सूत्र तदुपरागे चित्त से वस्तु ज्ञाता जातम चित्त को कोई वस्तु ज्ञात है या अज्ञात है वो कैसे होती है तो तदराग अपेक्षित उस वस्तु के उपराग से यानी निकट से उपरक्त होने से कि अपेक्षा से अगर उस वस्तु से संपर्क सन्निधि होगी तो जात होगी वस्तु और चित्त से वो उपरक्त संयुक्त नहीं होगी तो अज्ञात होगी जात और अज्ञात होती रहती है विषय सामने आएगा तो जात होगी नहीं होगा तो अज्ञात होगी भाष्य अयस्कांत मणि कल्पा विषया अयर्म कम चित्तम जो विषय है वो है अयस्कांत मणि के समान चुंबक के ए, चुंबक के समान और अयसधर्म कम चित्तम चित्त कैसा है लोहे के समान है यानी खींचने वाले विषय हैं और खिंचने वाला खचने वाला खिंचने वाली चित्त है या इंद्रियां है चित्तम अभिसंबद्ध उपरंजयंती ये जो अस्कांति मणि कल्प विषय है ये लोहे के धर्म वाले चित्त को से जुड़ करके उसको उपरंजित कर देते हैं उसको रक्त कर देते हैं वैसा वैसा रंग देते हैं। ये नषये न उपरक्तम चित्तम स विषयों ज्ञात तो अन्याय पुनः अज्ञात जिस विषय से उपरक्त हुआ चित्त होता है तो वह विषय चित्त के लिए ज्ञात हो जाता है यानी आत्मा भी जान लेता है और उससे अन्य विषय यानी जो विषय चित्त से उपरक्त नहीं हुआ है वो अज्ञात कहलाता है तो वस्तु नो जाता जात स्वरूप परिणामी चित्तम कोई एक वस्तु चित्त के द्वारा कभी ज्ञात होती है कभी अज्ञात होती है सदा हम एक वस्तु को नहीं जानते रहते बदलते रहते हैं वस्तुओं तो का ये जात और अज्ञात होना इससे चित्त परिणामी सिद्ध होता है चित्त में परिणाम होता रहता है हमेशा कभी ये चीज जात हो रही है कभी ये जात हो रही है जैसे टेलीविजन के पर्दे पर स्क्रीन पर कभी ये चित्र आ रहा है कभी वो चित्र आ रहा है कभी वो चित्र आ रहा है कभी वो हट गया कभी वो हट गया सब चीज हमेशा नहीं रहती है और इससे पता लगता है कि वो परिणामी है बदलाव उसमें हो रहा है तो चित्त के जो विषय है यानी शब्द स्पर्श आदि वो बदलते रहते हैं इससे चित्त की परिणामिता को इन्होंने सिद्ध किया जात और अजात होने से कभी कोई जात कभी कोई अजात कभी वही जात और अजात ऐसे होता रहता है इससे वो उसका परिणामित्व तो सिद्ध किया है पीछे जो आपके सामने ये बात आई थी जब आत्मा और मन के संदर्भ में बात करेंगे तो मन अयस्कांत मणिकल्प है और आत्मा अयसधर्पक है तो इंद्रियों और मन के बीच में बात करेंगे तो इंद्रिया अयस्कांत हैं और चित्त अयसधर्मक है लोहे के समान है और विषयों और इंद्रियों में या विषयों या मन में बात करेंगे तो विषय चुंबक के समान है और मन लोहे के समान है दोनों की परस्पर तुलना में ये अलग अलग विवरण हमें प्राप्त होते हैं आगे यश्य तू तदेव चित्तम विषय तत् जिसका तो वो चित्त ही विषय बना हुआ रहता है उसके विषय में क्या कहना है चित्त का विषय तो अलग अलग शब्द स्पर्श आदि बनते रहते हैं भिन्न भिन्न होते रहते हैं लेकिन जिसका चित्त ही विषय बना हुआ रहता है यानी आत्मा आत्मा का विषय तो हमेशा चित्त ही बना रहता है वो हमेशा चित्त को ही देखता रहता है और किसी को नहीं देखता चित्त को ही देखता रहता है इस जो हमारी उत्थान दशा है उसके लिए बात है वो चित्त को ही देखता रहता है संप्रजात समाधि तक चित्त को ही देखता रहता है तो सदा जात चित्त वृत्त या तत्प्रभो पुरुष से उस पुरुष के अपरिणामी होने से आत्मा जो है वो अपरिणामी है वो सदा एक ही चीज को देखता रहता है तो सदा जात चित्त वृत्त है उसके लिए चित्त की वृत्तियां सदा जात रहती है चित्त में अलग अलग वृत्तियां आ रही है तो वो अलग अलग जानेगा लेकिन चित्त को हमेशा जानता रहेगा चित्त को जान जब जब जानेगा वो चित्त को जानेगा आत्मा जब जब जानेगा चित्त को ही जानेगा चित्त में जो वृत्ति आ रही है उसको जानेगा नहीं आ रही है तो नहीं जानेगा लेकिन जानेगा चित्त को ही हमेशा सदा जात चित्त वृत्त है तत्प्रभु पुरुष उसके अपरिणामित्व को बता रहे और पीछे चित्त को अपरिणाम चित्त को परिणाम बताया था तो जाता जात है ज्ञात और अज्ञात विषय होते हैं ये सदा जात है वो ज्ञात और अज्ञात है कभी जात होते हैं कभी अज्ञात होते हैं ये सदा जात ही रहते हैं भाष्य यदि चित्तवत प्रभुरपी पुरुष परिणमित जैसे चित्त बदलता है ऐसे यदि प्रभुरपी पुरुष प्रभु पुरुष स्वामी पुरुष इसको विभु भी कहते हैं प्रभु भी कहते हैं प्रभु रूप पुरुष जो है वो परिणमित बदले तो ततस्तद विषया चित्तवृत्तय शब्दादि विषय व जाता जाता तो उसके लिए उसके जो विषय है आत्मा के जो विषय हैं कौन चित्त वृत्त है वो शब्दादी विषय के समान ज्ञात और अज्ञात हो जाएं जैसे मन के लिए विषय ज्ञात और अज्ञात होते हैं ऐसे आत्मा के लिए, और हो लेकिन सदा है हाँ। के लिए तो वो वृत्तियां सदा जात होती है उन्हीं को देखता रहता है सदा जातत्व तू मन सत्प्रभो पुरुष से अपरिणाम अनुमापायती मन का सदा जातत्व होना यानी मन की वृत्तियां कह लीजिए या मन कह लीजिए वो सदा जात होने तो उसके प्रभु पुरुष के अपरिणामित्व को अनुमापित करता है वो पुरुष तो नित्य है इसको कथन एक ढंग से किया गया आगे देखिए अब इसी में एक शंका पैदा कर रहे हैं फिर उसका समाधान करेंगे उन्नीसवे सूत्र की भूमिका सियाद आशंका किसी के मन में ये आशंका हो सकती है क्या आशंका हो सकती है चित्तमे स्वाभासम विषयाभाम चविष्य चित्त भासम, भासम, इति ये जो है ये स्वाभास यानी स्वप्रकाशक अपने को भी जान, जान ले और विषयाभासम और विषयों को भी को भी जना दे विषयों का भी आभास करा दे विषयों को भी जना दे और स्वयं को भी जना दे ऐसा हो जाएगा ऐसा हो सकता है यहां पर वैनाशिका नाम चित्तात्मवादी नाम उनके मत में यह कहा गया जो वैनाशिक यानी क्षणिकवाद वाले विनाश को मानते हैं और नाम, जो कि चित्त को ही आत्मा मानते हैं चित्त और आत्मा को अलग अलग नहीं मानते चित्त को ही आत्मा मानते हैं उनकी दृष्टि से यह कथन है कि चित्त विषयों को भी जना देता है और स्वयं भी अपने को जान लेता है कैसे अग्नि के समान जैसे अग्नि अन्य विषयों को भी जना देती है यानी अन्य वस्तुओं को भी दिखा देती है अग्नि होती है दीपक होता है तो अन्य वस्तुएं दिखने लगती है हमें और अग्नि स्वयं को भी दिखा देती है कि देखो मैं यहां अग्नि हूं दूसरों को भी दिखाती है और स्वयं को भी यानी अन्य प्रकाशक भी है और स्वप्रकाशक भी है तो उसी दृष्टि से चित्त भी स्वाभाष है स्वयं अपने को भी जना देगा और अन्य विषयों को भी जना देगा अग्नि के समान तो ऐसे में अन्य आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है ऐसा पूर्व पक्षी मान के चल रहा है तो यहां जो विषयाभा उसके बाद में पाठ पाठभेद मिलता है वैनाशिका नाम चित्तात्मवादिनाम वैनाशिका वैनाशिका चित्तात्मवादिनाम भविष्यती थी तो इस विषय में अब उत्तर दिया जा रहा है उन्नीसवा सूत्र न तत्स्वाभाषम दृश्यत्वाद ये चित्त है ये स्वाभास नहीं है वो स्वयं अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता है स्वयं अपने को जान नहीं सकता और प्रकाशित नहीं कर सकता है क्यों दृश्यत्वाद दृश्य होने से दृश्य है वो दृष्टा नहीं है दृश्य है द्रष्टा है वो स्वाभाष हो सकता है स्वयं को जान सकता है लेकिन ये दृश्य है दृश्य है वो दूसरे के लिए होता है तो दूसरे के द्वारा वो जाना जाता है वो स्वयं अपने द्वारा नहीं जाना जाता स्वभास नहीं है आगे भाष्य में कहा यथा इतराणी इंद्रिया शब्दादय दृश्यवाद न स्वाभाषा तथा मनोपी प्रत्येतव्यम जिस प्रकार से अन्य इंद्रियां और शब्दादि विषय इंद्रियां और शब्दादि विषय दृश्य होने से जो शब्दादि विषय है वो तो दृश्य है ही लेकिन जो इंद्रियां हैं वो भी दृश्य के रूप में जा, हो सकती हैं कभी वो दर्शन शक्ति भी होती हैं इंद्रियां दूसरों को जानने के लिए लेकिन कभी जब उन्हीं को जानना होता है तब तो वो भी दृश्य बन जाती हैं। जैसे तराजू या एक बाट अन्य वस्तुओं को तोलने के लिए होता है कभी उस तराजू को उस बाट को भी जब हमें निर्णय करना हो तो वो भी तोला जाने योग्य हो उस किसी और से उसको तोलते हैं तो इस दृष्टि से विषय तो दृश्य है ही इंद्रिया भी दृश्य हो सकती है स्थिति विशेष में इसलिए इन्होंने कहा यथा इतराणी इंद्रियाणी शब्दादय दृश्यवाद दृश्य होने से न स्वाभाषा नहीं अपने भाषक नहीं होते स्वयं स्वयं को नहीं जानते तथा मनोपि भी प्रत्येतव्य मन को भी ऐसा ही समझना चाहिए मन भी दृश्य है दृश्यवात इंद्रिय है दृश्य है आगे न चाह अग्निर दृष्टान पूर्व पक्षी ने वहां पर अग्निवत कहकर कहा था अग्नि स्व भी प्रकाशक भी है और अन्य प्रकाशक भी है बोले अग्नि का दृष्टांत यहां पर घट नहीं सकता है अग्नि रत्त दृष्टांत है क्यों न ही अग्नि आत्मस्वरूप अप्रकाशम प्रकाश अग्नि अपने आत्मस्वरूप को अपने रूप को कैसा रूप जो कि अप्रकाशित है अभी प्रकाशित नहीं हुआ उसको वो प्रकाशित नहीं करती है अग्नि अन्य वस्तुओं के अप्रकाशित रूप को तो प्रकाशित करती है लेकिन अग्नि अपने अप्रकाशित रूप को प्रकाशित नहीं करती है वो तो प्रकाशित ही है स्वाभाष कैसे हुई वो वो तो दूसरों को ही जनाती है केवल तो न ही अग्नि आत्मस्वरूप अप्रकाशम प्रकाशयती प्रकाशश्चाय प्रकाश्य प्रकाशक संयोगे दृष्टः और ये जो प्रकाश है ये कब पैदा होता है ये प्रकाशय और प्रकाशक के संयोग पर देखा जाता है प्रकाश्य मतलब जो प्र, जो चीज प्रकाशित होनी है और प्रकाशक जो उसको प्रकाशित करता है इनके होने पर यह देखा जाता है इसको यदि हम दूसरी दृष्टि से देखें यहां लोक में तो प्रकाश्य तो है अग्नि क्योंकि अग्नि को हम देख रहे हैं और प्रकाशक है नेत्र जब अग्नि और नेत्र का संयोग होगा हो तब वो दिखाई देगी प्रकाश अपने आप में दिखाई नहीं देता है दूसरों को भी प्रकाशित करता है स्वयं भी वो दिखाई देता है वो नेत्र के माध्यम से दिखाई देता है अपने आप ही नहीं हो जाता है वो और इसको प्रकाश और प्रकाशक को हम वस्तु और मन के चित्त के साथ भी जैसे जो ही जोड़ सकते हैं कि वस्तु है दृश्य है उसके लिए मन भी वहां पर चाहिए तब वो प्रकाशित होता है आगे न चाहूप मात्रे अस्थि संयोग और यदि वो केवल अपने ही रूप में है उतने में तो किसी से संयोग होगा नहीं वो तो अकेला है संयोग के लिए तो कम से कम दो चीजें चाहिए दो से अधिक चाहिए तो न चाहूप मात्र अस्थि संयोगा अग्नि स्वप्रकाशक है ये स्वप्रकाशक तब तक नहीं हो सकती जब तक कि नेत्र नहीं हो दूसरा कोई जानने वाला नहीं हो वो अपने आप में प्रकाशित नहीं कर सकती प्रकाशीय प्रकाशक दोनों होने चाहिए आगे किमच स्वभाषम चित्तम इति अग्राह्यम एवं कस्यचित शब्दार्थ ये जो सूत्र में दृश्यवात है न तत्स्वाभासम है उसके लिए कह रहे हैं कि किमच स्वाभासम चित्तम इति ये चित्त जो है वो स्वाभास है ऐसा अर्थात अग्राह्यम एवं कस्य चित्ती दूसरे के द्वारा वो गृहित नहीं होता है ऐसा किसी किसी किसी कोई लोग शब्दार्थ करते हैं कि चित्त स्वाभास है इसका मतलब है वो अन्यो के द्वारा गृहित नहीं होता है बस यही स्वाभाष का मतलब है ऐसा भी कुछ लोग अर्थ करते हैं चित्त दूसरों के द्वारा गृहित नहीं होता दूसरों के द्वारा जैसे कि स्वयंभू शब्द है और स्वयंभू का मतलब एक तरह से तो क्या लेंगे स्वयं होने वाला जो स्वयं ही उत्पन्न हुआ है जैसे स्वयंभू राजा है जिसने स्वयं को ही राजा घोषित कर दिया अपने आप ही दूसरों ने नहीं चुना दूसरों ने नहीं उसको बैठाया पद पर राजा नहीं बनाया वो खुद बन गया है वो स्वयंभू कहलाता है परमात्मा के लिए भी स्वयंभू शब्द आता है कवीर मनीषी परिभू स्वयंभू वो परिभू स्वयंभू है वो स्वयंभू राजादी के लिए तो निंदित अर्थ में होता है परमात्मा के लिए तो ये प्रशंसा के अर्थ में है वहां स्वयंभू का क्या अर्थ होता है अपने आप उसने बन बन गया है वो स्वयं ने अपने आप को बना लिया ये अर्थ नहीं है उसका स्वयंभू का वहां स्वयंभू का मतलब क्या कि किसी किसी और ने नहीं बनाया उसको अर्थात तो वो पहले से है बनाना अर्थ नहीं लेंगे किसी और ने उसको नहीं बनाया बस इस ये है स्वयंभू का अर्थ इसमें यजुर्वेद में भी महर्षि ने लिखा है स्वयंभू का अन्य द्वारा अनिर्मित अन्य द्वारा अनिर्मित स्वयं स्वयंभू का मतलब क्या है अन्य के द्वारा अनिर्मित इसका यह अर्थ नहीं है कि स्वयं बना हुआ अगर स्वयं बना हुआ कहेंगे तो ईश्वर का बनना सिद्ध हो जाएगा बनना सिद्ध होगा मतलब तो शादी हो जाएगा नष्ट होने वाला होगा अनित्य होगा इसलिए स्वयं भू का मतलब स्वयं बनना ये नहीं कभी भी लिया जाता है उसका मतलब होता है अन्य के द्वारा ना बनाया गया कुछ उसी शैली में यहां पर देखेंगे कि किमच स्वाभाषम चित्तम इति अग्रहयमेव एवं कश्य चित स्वाभा है स्वयं अपने को प्रकाशित करता है इसका मतलब है कि अन्य के द्वारा वो नहीं जाना जाता है ग्राह्यम एव कस्य किसी के द्वारा नहीं जाना जाता इति शब्दार्थ ऐसा कुछ लोग अर्थ करते हैं तद्य था जैसे कि स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम न पर प्रतिष्ठम जब यह कहा जाए कि आकाश किसमें प्रतिष्ठित है बोले आकाश स्वयं में प्रतिष्ठित है इसका मतलब क्या है न पर प्रतिष्ठित दूसरे में आश्रित नहीं है हम किस पे प्रतिष्ठित है बोले हम धरती पर प्रतिष्ठित है धरती किस पे प्रतिष्ठित है तो बोले सूर्य पे है या तो यूं कहो कि आकाश में प्रतिष्ठित है बोले आकाश किस में प्रतिष्ठित है किसी पे प्रतिष्ठित नहीं है मतलब वो स्वयं ही प्रतिष्ठित है बोले इसको नौकरी किसने दी इस मालिक ने दी और मालिक को किसने नौकरी दी और मालिक भी तो नौकर बने हुए रहते हैं ना आजकल वो उसके प्रबंधक बने हुए रहते हैं या है? एमडी बने हुए रहते हैं जो भी अधिकारी होते हैं यानी जो एक तंत्र बना हुआ होता है उसमें वो अधिकारी भी रहते हैं उनका वेतन भी उसी तरह से आता है सब कुछ आता है उनको किसने बनाया है किसी और ने नहीं बनाया है वहां तो ये भी घटता है उन्होंने खुद ने अपने को बनाया और किसी ने नहीं बनाया लेकिन वैसे अगर हम देखेंगे परमात्मा की दृष्टि से तो जैसे आकाश का कहा कि आकाश किसमें प्रतिष्ठित है तो स्वप्रतिष्ठित है स्वयं स्वयं पर आश्रित ये नहीं कहेंगे स्व तात्पर्य अन्य के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है वो अपने आप में है तो न पर प्रतिष्ठम इत्यर्थ स्वबुद्धि प्रचार प्रतिसंवेदनात् संवेदनात् सत्वा प्रवृत्तिर्दृश्यते और सत्वों की यानी जीवों की प्रवृत्ति कैसी देखी जाती है स्वबुद्धि प्रचार प्रति अपनी बुद्धि के यानी अपनी चित्त के प्रचार यानी वृत्तियों के प्रति संवेदन से उनके ज्ञान से जैसा हमारा जैसा हमारी बुद्धि है उसमें जैसी वृत्तियां हो रही हैं, उसका जो हम संवेदन करते हैं जान करते हैं उससे हमारी प्रवृत्ति देखी जाती है हम उससे अपनी प्रवृत्ति का ज्ञान करते हैं कैसे क्रुद्धो हम मैं क्रोधि हूं इस समय में क्रुद्ध हो गया हूं गुस्सा आ रहा है मेरे को तो अपनी वृत्ति के बुद्धि की वृत्तियों को देख के ही तो पता लगता है कि मैं गुस्सा में क्रोधित हूं भी तो हम मैं भयभीत हूं डरा हुआ हूं अमूत्र में रागो मेरा इस वस्तु में राग है अमूत्र में क्रोध है, है, है।, है अग्रहणे न युक्तमिति ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये अपनी बुद्धि के ग्रहण के बिना संभव नहीं है हम अपनी बुद्धि को ग्रहण करते हैं तो जो ये जो न तत्स्वाभाषम का अर्थ करते हैं कि वो किसी के द्वारा भी गृहित नहीं है ये अर्थ ठीक नहीं है सदा जात चित्त वृत्त तत्प्रभु पुरुषस्य से अपरिणामित्व आत्मा के द्वारा तो चित्त जाना ही जाता है चित्त की वृत्तियां जानी ही जाती हैं बुद्धि जानी ही जाती है वो किसी के द्वारा नहीं जानी जाती ऐसा नहीं हम सदा उसी को ही जान रहे हैं सदा उसी को जान रहे ये इनका सिद्धांत पक्ष होगा आगे अब जो हम स्वयं को जानना या दूसरे को जानना इस विषय में बात को रख रहे हैं कि बीस सूत्र है एक समय च उभय अनवधारणम एक ही समय में यानी क्षण एक ही हो उस समय न उभय अवधारणम दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता है दोनों का मतलब एक तो बाहर के विषयों का और एक अपना एक ही क्षण में बाहर का और अपना ज्ञान नहीं हो सकता चित्त के द्वारा बाहर की चीजें भी जानी जाती हैं और उसको स्वेंग, उसका स्वयं का भी ज्ञान होता है दोनों होते हैं लेकिन एक समय में दोनों संभव नहीं है आशय न चाह एक क्षण एक समय को खोला एक ही क्षण में स्वपर रूपावधारणम युक्तम न स्वपर रूपावधारणम युक्तम स्व मन अपना चित्त का और रूप का मतलब अन्य वस्तुओं नहीं पर का मतलब है दूसरों का स्व और पर रूप का अवधारण यानी निश्चय युक्त संगत नहीं है क्षणिक वादिनों यद भवनम क्षणिकवादी के मत में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कैसे कि क्षणिक ना यद भवनम जो उसका भवन है चित्त का बनना है शैव क्रिया वही उसकी क्रिया भी है और तदैव कारकम और वही वहां पर कारक भी बना हुआ है कर्ता कारक भी बना हुआ है अपने को बनाने वाला करण कारक भी बना हुआ है वस्तुओं को जानने वाला और कर्म भी बना हुआ है जिसको जाना जाता है उनके मत में चित्त ही जान रहा है चित्त के द्वारा ही जान रहे हैं और चित्त को जान रहे हैं चित्त के द्वारा जान रहे हैं अन्य वस्तुओं को चित्त वहां पर कर्ता भी है तो एक ही समय में जो ये उत्पन्न हुआ और वो ही क्रिया है और तदैव च कार्यक्रम वही कारक भी बना हुआ है इति ऐसा वो लोग जो मानते हैं ये इस दृष्टि से ठीक नहीं है और सामान्य रूप से हम जब बाहर की चीजों को जानते हैं तो अंदर की नहीं जान पाते हैं। इसलिए बाहर की चीजों को रोक करके अंदर की तरफ का ज्ञान इसमें किया जाता है तो आज का पाठ इतना ही रखते प्रणवता खुसादर विवादन उगज okay. okay.